प्रश्न बुद्ध हुए और महावीर हुए गोरख हुए नानक हुए और कबीर हुए इतनी रोशनियां जली फिर भी संसार में अंधेरा क्यों आप सबकी कृपा से <laughs> रोशनी जलती रहने दो तब ना अब बुद्ध कुछ पहरा तो देते ना रहे जली रोशनी और गए वे जा भी नहीं पाते कि हजारों रोशनी को फूंकने को तैयार बैठे लोग रोशनी के दुश्मन लोग दियो के पुजारी हैं रोशनियों के दुश्मन हैं। रोशनी को बुझा देते दिए की पूजा करते जिंदगी को मैट देते पत्थरों की पूजा करते पत्थरों की पूजा चल रही बुद्ध की कितनी मूर्तियां बनी इतनी किसी और की नहीं बनी मूर्तियों की पूजा चल रही बुद्ध ने जो कहा था उसे किसको लेना देना उससे किसको प्रयोजन वह तो झंझट की बात है उस पे चलना तो का पर चलना तो कंठ का किरण मार्ग पर चलना उस पर चलना तो जीवन को बदलना होगा पत्थर की पूजा करने में क्या लेना देना सस्ता काम है तुम पूछते हो कि इतनी रोशनियां चली फिर भी संसार में अंधेरा क्यों रोशनियों को तुम बचने ही नहीं देते कभी कभी तो ऐसा है कि रोशनी खुद भी नहीं बुझ पाती और तुम बुझा देते हो तुमने जीसस की रोशनी जिंदा जिंदा में बुझा दी। तुमने सुकरात की रोशनी जिंदा जिंदा में बुझा दी। तुमने मंसूर की रोशनी जिंदा जिंदा में बुझा थी बुद्ध और महावीर के साथ तो तुमने थोड़ी कृपा भी की पत्थर इत्यादि फेंके गाली गलोज भी दी अपमान भी किया तुम इन इस तरह के कामों में बड़े कुशल हो बड़े निष्णात महावीर नग्न थे तो तुम नाराज हुए अब नग्नता में कुछ नाराजगी की बात ना थी नग्न ही तो आते हैं हम संसार में और नग्न ही हमें जाना है वस्त्र तो हमने बीच में ओढ़ लिए, बीच का धोखा लेकिन हम धोखों को सत्य मान लेते कल मैं पढ़ रहा था बंबई की किसी होटल में नई बनती होटल में किसी ने एक जैन तीर्थंकर की प्रतिमा सामने खड़ी कर दी 20 फीट ऊंची अब जैन प्रतिमा नग्न तीर्थंकर की प्रतिमा बड़ी सनसनी फैल गई जो जैन नहीं है वो नाराज कि नंग धड़ंग आदमी को यहां क्यों खड़ा किया जो जैन है वो भी नाराज कि होटल और हमारे भगवान बात यहां तक बढ़ गई कि कुछ भक्तगण उनको चड्डी पहना आए क्या पागल हो तू चड्डी तुम्हें कुछ और न सोचा? वैसे दिन भी चड्डी वालों के चल रहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ चड्डी दल गुजराती में तो जैसे राजकारण ऐसे अब उन्होंने नाम रख लिया चड्डी कारण चड्डी महावीर को चड्डी पहनाओगे तुम्हें शर्म भी ना आए फिर किन्नी को गुस्सा आ गया कि हमारे भगवान को चड्डी उन्होंने चड्डी फाड़ दी अब विदेशी पर्यटक हैं उनको तो कुछ पता नहीं कि कौन तीर्थंकर क्या वो कहते मिस्टर तीर्थंकर मिस्टर तीर्थंकर नंगे क्यों खड़े और उनको सारा रस उनकी नग्नता में वो फोटो पे फोटो उतार रहे हैं। अभी बात बेचैनी की है क्योंकि इससे भारत की प्रतिमा का पश्चिम में बहुत खंडन होगा तो कोई और ज्ञानी जाके मूर्ति के जन्मेंद्री पर मिट्टी थोपा है वो और भद्दी लगती मिट्टी थोपी संगमरमर की प्रतिमा पे मामला क्या है अब किनी समझदारों ने कुछ रास्ता निकाला उन्होंने एक बड़ा तख्ता लगा दिया जिसमें कि सिर्फ ऊपर की प्रतिमा दिखाई पड़ती मगर लोग इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ते जब से तख्ता लगा है लोगों की उत्सुकता बढ़ गई कि तख्ते के पीछे क्या है तो लोग तख्ते के पीछे जा के फोटो ले रहे हैं अब ऊपर की प्रतिमा का फोटो कोई लेता ही नहीं <laughs> महावीर नग्न थे तो तुमने पत्थर मारे बुद्ध को तुमने गांव गांव से खदेड़ा और तुम पूछते हो कि दुनिया में रोशनी कम क्यों तुम रोशनी के दुश्मन हो जिसने भी रोशनी इस दुनिया में लाने की कोशिश की तो उससे नाराज हुए तुम उसे सदियों तक तो क्षमा नहीं कर पाते क्यों कारण है जो भी रोशनी लाता है उससे तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा साफ होता है और कोई ये मानने को राजी नहीं कि मैं अंधेरे में जी रहा हूं जो आदमी आंख वाला है वो अंधे को नाराज कर देता है क्योंकि कोई अंधा ये मानने को राजी नहीं कि मैं अंधाऊं जो पक्षी उड़ नहीं सकते वो अगर उड़ने वाले पक्षी के पंख तोड़ दें, तो कुछ आश्चर्य क्योंकि उड़ने वाला पक्षी उनके अहंकार को चोट पहुंचाता है कफस में गुफ्त गु। ये सुन के दिल का खून होता है न छेड़ो बाजुओं के तजकरे परवाज की बातें जो नहीं उड़ सकते वो कहते हमारे दिल का खून ना करो बाजुओं की बातें मत करो वास की बातें मत करो उड़ने की बातें मत करो क्योंकि इससे हमें बेचैनी होती तुम उड़ने की बातें करते हो हमें हमारी नपुंसकता का बोध होता है और ये सारे लोग परवास की बातें करते ये कहते परमात्मा हुआ जा सकता है और तुम तो आदमी होना मुश्किल पा रहे हो और ये कहते परमात्मा हुआ जा सकता है और यह कहते कि तुम भी परमात्मा हो सकते हो यह तुम्हें इतने विराट ऊंचाई का इस मरण दिलाते कि तुम चक्कर खाने लगते हो तुम कहते हो ये बातें ही बंद करो हम भले जमीन पे सरकते घसटते हम भले हम अपने जैसे सरकते घसटते लोगों के साथ भले तुम हमारे बीच में ना आओ तुम हमारी नींद ना तोड़ो हम मधुर सपने ले रहे हैं तुम हमें ज्यादा ना पुकारो चिराग तो जल गए यह बुझ न जाए कहीं हवाएं तुंध हैं, हर लौ में थरथराहट है यह लो तो क्या है लरस्ता है मेरा दिल दोस्त कि लरजा खेत फजाओं की सनसनाहट है चिराग जल तो गए हैं नजर न लग जाए नजर भी उनकी कि जिनके यहां अंधेरा है निगाहें बस बचाना है इन चिरागों को अभी है पिछला पहर दूर अभी सवेरा है चिराग जल तो गए हैं मगर शरीर इत्फाल, उलट ना दे कहीं जलते हुए चिरागों को सलामती जो है मंजूर इन चिरागों की करो दुरुस्त इन इत्फाल के दिमागों को चिराग जल तो गए हैं हां चिराग जल तो गए मजा तो तब है अंधेरा ना हो चिराग तले चिराग बाम पे हो फर्शो आसमा पे चिराग बुलंदो पस्त में सब कह उठे चिराग जले चिराग जल तो गए हैं ये बुझ ना जाए कहीं जलते रहे बुझते रहे जलाने वाले बहुत कम बुझाने वाले बहुत ज्यादा अंधेरे में तुमने बहुत से स्वार्थ जोड़ रखे अंधेरे में तुम्हारा न्यस्त स्वार्थ है अब जैसे चोरों की बस्ती हो और वहां कोई चिराग जलाए तो चोर बुझाना देंगे चोर तो जी सकते हैं अंधेरे में चोरों को चांदी रात बुरी लगती अमावस की रात बड़ी प्यारी लगती उनका स्वार्थ है न्यस्त स्वार्थ है चिराग जल तो गए हैं या बुझ न जाए कहीं हवाएं तुंध है हर लौ में थरथराहट है यह लौ तो क्या है लरस्ता है मेरा दिल दोस्त कि लर जा खेत फजाओं की सनसनाहट चारों तरफ कप कपा देने वाली आंधिया है चारों तरफ हवाओं का जोर है चिराग जल तो गए कभी कोई बुद्ध कभी कोई बहाउद्दीन कभी कोई महावीर कभी कोई मोहम्मद कभी कोई कबीर कभी कोई गोरख चिराग जल तो गए हैं मगर बड़ी तूफानी हवाएं हैं जो बुझा देने को आतरे और वे हवाएं तुम्हारी वे तुम तुमने बुझाए हैं चिराग और अब तुम पूछते हो कि इतनी परेश इतनी रोशनियां जरनी फिर संसार में अंधेरा क्यों आपकी कृपा आपका अनुग्रह हां जब चिराग बुझ जाता है और बुझा हुआ दिया रह जाता है तो तुम बड़े मंदिर बनाते हो तुम बड़ी पूजा करते हो फिर तुम्हारी स्तुतियां सुनने जैसी तुम मुर्दे की पूजा करने में कुशल हो क्योंकि तुम मुर्दे हो मुर्दों से तुम्हारी दोस्ती बन जाती जिंदों से तुम्हारी दोस्ती टूट जाती जीसस जिंदा तुम तो मारो हां मर जाएं तो फिर पूछो आज एक तिहाई दुनिया जीसस को मानती और जिस दिन जीसस को सूर्य लगी थी उस दिन तुम्हें तो पता है तीन आदमी भी स्वीकार करने को राजी नहीं थे कि हम जीसस को मानते और जब जीसस को गोलगोथा की पहाड़ी पर उनके कंधे पर बजनी सूली को लेकर चढ़ाया गया तो वो तीन बार रास्ते में गिरे लेकिन एक भी आदमी ने ये ना कहा कि लाओ मैं सांप दे दू कि चलो मैं तुम्हारी सूली ढोतू कौन हिम्मत करे जब जीसस को सूली लगी और उन दिनों जैसी सूली लगती थी जेरूसलम में आदमी एकदम नहीं मर जाता था छह घंटे आठ घंटे दस घंटे बारह घंटे कभी कभी चौबीस घंटे लग जाते थे मरने में क्योंकि सूली का ढंग बड़ा बेहूत था बेहूदा था हाथ पैर में थीले ठोंक देते थे लटका देते थे आदमी को अब हाथ पैर से बहेगा बहेगा बहेगा घंटों लगेंगे भरी दोपहरी सूली को ढोकर लाया ना, पहाड़ी पर चढ़ाना जिसे प्यासे हैं उनके हाथ में खिले ठोंक दिए गए वो कहते हैं कि मुझे प्यास लगी कोई पानी दे दो मगर उन एक लाख इकट्ठे लोगों में किसी एक आदमी ने हिम्मत न की कि कह देता कि लो मैं पानी ले आऊं तुम्हारे लिए मर्त जीसस को तुम पानी ना दे सके लोगों ने पत्थर फेंके सड़े छिलके फेंके गालियां दी सब तरह के अपमान किए मर्त जीसस को तुमने शांति से भी ना मरने दिया मर्त जीसस को भाले चुभा चुभा के लोगों ने पूछा कि क्या हुआ चमत्कारों का क्या हुआ तुम्हारे परमात्मा का तुम तो कहते थे कि तुम ईश्वर के बेटे हो अब कहां है तुम्हारा पिता आए और प्रमाण दे? यह तो तुमने जीसस के साथ व्यवहार किया और फिर तुमने कितने चर्च बनाए जीसस के लिए इतने तुमने किसी के लिए नहीं बनाए और कितने पुजारी हैं आज बारह लाख तो सिर्फ पादरी पुजारी हैं दुनिया में फिर यू प्रोटेस्टेंट अलग हैं और और दूसरे चर्च अलग हैं दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन गया ईसाइत कारण क्या हुआ जिंदा को तो तुम स्वीकार न कर सके मुर्दा का सम्मान कर रहे हो शायद इसीलिए जिंदा का तुमने इतना अपमान किया कि मनुष्य जाति के प्राण अपराध भाव से भर गए अब अपराध भाव को किसी तरह पहुंचने के लिए तुम स्तुति कर रहे हो पूजा कर रहे हो सोरगुल मचा रहे हो मगर अपराध भाव मिटता नहीं चिराग जल तो गए हैं नजर न लग जाए नजर भी उनकी जिनके यहां अंधेरा है जिनके यहां अंधेरा है वो नाराज होते हैं रोशनी देखकर तुमने कभी ये ख्याल किया कि तुम अपनी गरीबी से उतने परेशान नहीं होते जितने पड़ोसी की अमीरी से परेशान होते गरीबी से तो बहुत कम लोग परेशान हैं, अमीरी से परेशान हो जाते तुम्हें ख्याल ही नहीं था कि तुम्हारे पास कार नहीं तुम परेशान ही नहीं थे फिर पड़ोसी एक कार ले आया बस अब परेशानी शुरू हुई अब तुम गरीब हुए अब तक तुम गरीब ना थे अब तक तो सब ठीक चल रहा था अब पड़ोसी कार ले आया अब गरीबी शुरू हुई अब तुम्हें बेचनी हुई अब कार तुम्हारे पास भी होनी चाहिए दुनिया में इतनी गरीबी नहीं है जितने लोग परेशान हैं और परेशान गरीबी से तो कोई भी नहीं इसलिए रूस में परेशानी कम उसका कारण है कि सभी समान रूप से गरीब है अमेरिका का गरीब से गरीब आदमी रूस के अमीर से अमीर आदमी से आठ गुना ज्यादा अमीर है लेकिन अमेरिका में बड़ी परेशानी है, रूस में परेशानी नहीं तो निश्चित ही बात साफ है कि गरीबी से कोई परेशानी नहीं होती परेशानी अमीरी से होती तुलना पैदा हो जाती तुम्हारे पास है और मेरे पास नहीं इससे बेचैनी इससे कांटा चुभता है इस देश में भी यही होगा इस देश में थोड़े से अमीर हैं उनको बांटा जा सकता है जिस दिन वो बट जाएंगे लोग बड़े प्रसन्न हो जाएंगे ऐसा नहीं कि लोग अमीर हो जाएंगे उनके बटने से कुछ नहीं होने वाला है उनका बटना ऐसे ही है जैसे को कोई जाके चम्मच पर शक्कर और सागर में डाल दे उनके बचने से कुछ नहीं होने वाला है वो बट भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तुम्हारी जिंदगी की मिठास ना बढ़ेगी लेकिन तुम्हारी खटास कम हो जाएगी अगर सभी गरीब हैं तो फिर कोई अड़चन ना रही फिर तुम्हारे गरीब होने में कोई पीड़ा ना रही तुम्हारे अहंकार को चोट ना रही यह बड़ी अजीब दुनिया है यहां लोग अपनी गरीबी से परेशान नहीं दूसरी की अमेरी से परेशान हो जाते और जो सामान्य अमीरी गरीबी के तलप होता है वो और भी बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक तलप होता है तुम्हें अपने आध्यात्मिक अंधेपन की कोई पीड़ा नहीं लेकिन बुद्ध को देख के तुम नाराज हो जाते हो यह आंख वाला आदमी चिराग जल तो गए नजर न लग जाए नजर भी उनकी कि जिनके यहां अंधेरा है निगाहें बस बचाना है इन चिरागों को अभी है पिछला पहर दूर अभी सवेरा है चिराग तो जलते रहे लेकिन सवेरा बहुत दूर है सूरज अभी तक नहीं निकला है बुद्ध चले महावीर चले कृष्ण क्राइस्ट ये चिराग है सवेरा भी नहीं हुआ सवेरा कब होगा सवेरा तब होगा जब सारी मनुष्यता पर एक धार्मिक प्रकाश फैल जाएगा सवेरा तब होगा जब सभी के चेहरों पर ध्यान की आभा होगी वह तो अभी बड़ी दूर है बात और जो उसे करीब ला सकते थे तुम उन्हें बुझा देते हो तुम उनसे नाराज हो जाते हो तुम उनके दुश्मन हो जाते हो चिराग जल तो गए हैं मगर शरीर इत्फाल उलट न दें कहीं जलते हुए चिरागों को शरारती लोगों से जरा सावधान रहना चिराग जल तो गए हैं मगर शरीर इत्फाल बहुत सरारती लोग हैं दुनिया में वे चिरागों का जलना पसंद नहीं करते वे तत्क्षण उन चिरागों को उलट देने को तैयार हो जाते बुद्ध पर पागल हाथी छोड़ा गया पागल हाथी भी इतना पागल नहीं था जितने पागल आदमी क्योंकि कहानी यह है कि पागल हाथी भी बुद्ध के पास आके रुक गया ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो लेकिन बात मुझे जशती कोई हाथी इतना पागल नहीं होता जितने लोग आदमी पागल होते पागल हाथी को भी लगा होगा बेचारा सीधा साधा आदमी उसके ऊपर क्यों हमला करना पागल रहा होगा मगर इतना बुद्धि उसमें भी विशेष थी कि वो आके रुक गया लेकिन जिसने छोड़ा था पागल हाथी देवदत्त वो बुद्ध का चचेरा भाई था चचेरा भाई सात सात बड़े हुए थे सात पढ़े थे एक ही उम्र के थे एक सी प्रतिभा के थे और बचपन से ही उनमें एक कसमकस थी एक प्रतियोगिता थी फिर जब बुद्ध बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए तो देवदत्त को बड़ी बेचैनी होने लगी कि वो पीछे छूट गया उसे भी बुद्धत्व सिद्ध करके दिखाना अब बुद्धत्व कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि तुम सिद्ध करके दिखा दोगे तो वो झूठा ही अपने को बुद्ध घोषणा करने लगा लेकिन झूठा बुद्ध सच्चे बुद्ध के सामने फीका लगता तो फिर एक ही उपाय था कि सच्चे बुद्ध को खत्म करो पागल हाथी छुड़वा दी ये भी जान के हैरानी होती कि अपना ही भाई चचेरा भाई पागल हाथी छुड़वाया छुड़वाएगा ऐसा अक्सर हुआ है जो निकटतम है वे ही सर्वाधिक नाराज हो जाते क्योंकि उनके ही अहंकार को सबसे ज्यादा चोट पहुंचती जीसस ने कहा है पैगंबर का अपने ही गांव में सम्मान नहीं होता क्योंकि गांव के लोग निकट होते वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि एक छोकर हमारे ही बीच से उठा यही हमने उसे बड़े होते देखा इन्हीं गलियों में खेलते देखा और वो पैगंबर हो गया तो हम सब दो कौड़ी के नहीं ये बर्दाश्त नहीं हो सकता जीसस अपने गांव में एक ही बार गए ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद दोबारा जाने की नौबत ही गांव के लोगों ने न थी गांव के लोगों ने जीसस पे इतनी नाराजगी जाहिर की कि सारा गांव उनके पीछे पड़ गया उन्हें एक पहाड़ पर ले जाकर उनको पहाड़ से गिरा देने की कोशिश की मार डालने की कोशिश की क्या नाराजगी थी जिस जैसे प्यारे आदमी से इसका प्यारा होना ही नाराजगी का कारण है शरारती लोग दुनिया शरारतीयों से भरी चिराग जल तो गए हैं मगर शरीर इत्फाल उलट न दें कहीं जलते हुए चिरागों को इसलिए सावधानी रखनी होती जो जानते जो पहचानते उन्हें बड़ी सावधानी रखनी होती कि जब कोई चिराग जले तो उसे अपने आंचल में छिपा लें कि उसकी रोशनी काम आ जाए लोगों के कि उस चिराग से कुछ और बुझे चिराग जल जाएं सलामती जो है मंजूर इन चिरागों की करो दुरुस्त इन इतफाल के दिमागों को अगर चाहते हो कि दुनिया में चिराग जलते रहें तो शरारती लोगों के दिमाग को जरा ठीक करो मगर सरारत नए नए ढंग लेती जाती सरारत नए नए रंग लेती जाती और सरारत बड़ी तर्कपूर्ण होती सरारतें शास्त्रों का उल्लेख करती सरारतें शास्त्रों में आधार खोज लेती चिराग जल तो गए हां चिराग जल तो गए मजा तो तब है अंधेरा ना हो चिराग तले और फिर एक और बड़ी अर्चन है अगर शरारतीयों से चिराग बच जाए आंधियों तूफानों से चिराग बज जाए लोगों की नजरों से चिराग बच जाए लोगों की बद नजरों से चिराग बच जाए तो फिर एक और बड़ा खतरा है कि हर चिराग के तले ही अंधेरा इकट्ठा हो जाता तथाकथित शिष्य इकट्ठे हो जाते जिनमें शिष्यत्व की कोई क्षमता और बोध नहीं होता अगर उनमें शिष्यत्व की क्षमता और बोध हो तब तो चिराग के नीचे भी रोशनी हो जाए क्योंकि चिराग के नीचे और चिराग हो जाएं, लेकिन अक्सर यह हो जाता है कि जब भी कोई सदगुरु पैदा होता है तो उसके विदा होते ही उसकी ही छाया में राजनीतिकों के अड्डे जम जाते शरारतीयों के अड्डे जम जाते वहीं आपाधापी शुरू हो जाती कि कौन प्रथम हो अभी तुम जान के हैरान होगे कि शंकराचार्यों के मुकदमे अदालतों में चलते हैं तय करने के लिए कि कौन असली शंकराचार्य अदालत तय करेगी कि कौन असली शंकराचार्य एक सम्मेलन में एक ऐसे शंकराचार्य से मेरा मिलना हुआ जिनमें जिनके ऊपर इलाहाबाद के हाई कोर्ट में मुकदमा चलता दो शंकराचारी हैं दोनों घोषणा करते हैं कि असली एक ही पीठ पर दोनों का कब्जा है उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका इस संबंध में क्या मंतव है मैंने कहा मेरा एक मंतव है तुम दोनों नकली इतना तय है यह भी कोई बात है कि अदालत से तुम तो मुकदमा का फैसला लेने चले हो तो तुम सोचते हो कि अदालत का जो मजिस्ट्रेट हजार पांच सौ रुपये तनख्वा पाने वाला वो पहचान सकेगा कि असली शंकराचारी कौन है वो तो बेचारा सिर्फ अदालती ढंग से देख रहा है वो तो इसकी जांच पड़ताल करवा रहा है कि इसके पहले जो शंकराचार्य था उसने जो वसीयत लिखी वो असली है कि नकली किसके नाम लिखी किसके दोनों के पास वसियत जहां तक संभावना यह कि दोनों के नाम लिखी हो पहले एक के नाम लिखी हो फिर मरते वक्त आधी मूर्छा में बेहोशी में दूसरे ने भी दस्तखत करवा लिए हो तो मैंने कहा कि तुम दोनों तो शंकराचार्य नहीं हो इससे यह भी तय तो होता है कि तुम्हारा गुरु भी शंकराचार्य नहीं था चिराग के तले अंधेरा इकट्ठा हो जाता है चिराग जल तो गए हाँ चिराग जल तो गए मजा तो तब है अंधेरा ना हो चिराग तले हर सदगुरु के पीछे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो राजनीति चलाने लगते हैं उनसे सावधान होना जरूरी है नहीं तो फिर पोप पैदा होते हैं और शंकराचार्यों के मठ खड़े होते हैं और सब उपद्रव शुरू हो जाता है चिराग बाम पे हो फर्श आसमा पे चिराग चिराग जले ऊंचाइयों पर शिखरों पर आसमानों पर बुलंदोपस्त में सबकै उठें चिराग जले और उत्थान हो की पथन लेकिन चिराग जलते रहें लेकिन हमें सहारा देना होगा ये चिराग कुछ ऐसे नहीं है कि अपने आप जलते रहेंगे इन्हें हमें अपने प्राणों के द्वारा जलाना होगा प्राणों की आहुति देंगे तो ये चिराग जलेंगे बुद्धों के चिराग जल सकते हैं इस जगत की सुबह भी गरीब आ सकती है लेकिन बहुत बहुत लोगों को अपने प्राणों का इसने इन चिराओं को जलाने में लगाना होगा अब तक यह नहीं हो पाया है इसलिए आदमी अंधेरे में रात गहरी पर सुबह हो सकती है और अब ऐसी घड़ी आई है कि अगर सुबह न हो सकी तो आदमी बचना सकेगा अब सुबह होनी ही चाहिए अब आदमी का भाग्य ही इस बात पर निर्भर है कि सुबह होनी चाहिए आदमी उस जगह पहुंच गया है कि जैसा है ऐसा ही अब और ज्यादा देर जिंदा ना रह सकेगा गए वे दिन जब तुम तीर कमान चला के एक दूसरे को मारा करते थे अब हमारे पास अणुअस्त्र है पृथ्वी पर इतने अणुअस्त्र है कि एक एक आदमी एक एक हजार बार मारा जा सकता है हालांकि आदमी एक ही बार में मर जाता है इतना आयोजन करने की कोई जरूरत नहीं मगर भूल चूक क्यों करनी राजनीतिज्ञों ने पूरा सरारतियों ने पूरा इंजाम कर रखा है कितनी दफे बचोगे एक हजार पृथ्वी नष्ट हो सके इतना आयोजन अब अगर आदमी न बदला और सुबह न हुई तो आदमी समाप्त होगा इन आने वाले 25 वर्ष में बड़ी निर्णायक घड़ी है या तो आदमी नष्ट होगा और ये पृथ्वी आदमी से शून्य हो जाएगी या फिर एक नए आदमी का जन्म होगा एक नई सुबह लेकिन ये जो छोटे छोटे चिराग जले इन्हीं से आशा बनी है गुलों की कसरत हो या कमी हो बहार फिर भी बाहर है दिए जले बुझे मिट गए उनकी छाया में अंधेरा पनपा यह सब ठीक गुलों की कसरत हो फूल ज्यादा हो कि कम गुलों की कसरत हो या कमी हो बाहर फिर भी बाहर है कली हो चुप या चटक रही हो बाहर फिर भी बाहर है तुम्हें सौरे नजर नहीं है बाहर को हेच कहने वालों घटा घिरी हो कि चांदनी हो बाहर फिर भी बाहर है तयूर की नगम साजियां हैं कहीं है कुकु कहीं है पीपी -पी, अगर खरों से जगन कमी हो अगर खरों से जगन कभी हो बाहर फिर भी बाहर है हवा में तुंधी भी हो अगर कुछ उसे नमू का प्याम समझो जो चंद पत्तों में बहरमी हो बाहर फिर भी बाहर है थोड़े पक्षी गीत गाएं कोई कोई अलकू के एकाध बार कि कोई पपी है बोले पीपी -पी। और कौओं का बड़ा शोरगुल हो तो भी बाहर तो बाहर ही है तयूर की नगमा साजियां हैं पक्षियों की गुनगुनाहट कहीं है कुकू कहीं है पीपी -पी। अगर खरोसे जगन कभी हो लेकिन अगर कभी बहुत कौओं की काव काव भी हो तो भी ख्याल रखना बाहर फिर भी बाहर है हवा में तुंदी भी हो अगर कुछ उसे नमू का प्याम समझो जो चंद पत्तों में बहरमी हो बाहर फिर भी बाहर है ये छोटे छोटे दिए जो जले और बुझ भी गए हमारे कारण जले तो हमारे कारण नहीं बुझे हमारे कारण तो भी इन्होंने आने वाले महावसंत की प्राथमिक सूचनाएं दी इन्होंने आने वाले सुबह की पहली खबरें दी कदम कदम बढ़ा के तुम चले मगर एक कसर रही कदम जरा मिले नहीं अगर कदम मिले रहें तो चाहे सुस्त रो भी हों रसाई होगी एक दिन फिर दूसरी कठिनाई ये हुई कि दिए तो बहुत जले लेकिन दिए के पीछे चलने वाले लोग कभी इकट्ठे होके ना चल सके हिंदू अलग मुसलमान अलग जैन अलग ईसाई अलग रोशनियों को प्रेम करने वाले लोग भी इकट्ठे न हो सके अंधेरे में लोग लड़ते रहे ठीक था क्षमा के योग हैं रोशनियों के नाम पे लोग लड़ने लगे ये अछम्य है कदम बढ़ा के तुम चले मगर यह कसर रही कदम जरा मिले नहीं अगर कदम मिले रहें तो चाहे सुस्त रो भी हो रसाई होगी एक दिन और अगर कदम मिलकर चले तो चाहे धीमे भी चले तो भी एक दिन पहुंचना निश्चित है मंजिल दूर नहीं सुबह करीब है आज इतना है